प्रोफेसर आयुष्मान प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा मनोज नेशरी मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय आउस, औषधीय बोर्ड संदेश मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय औषधीय प्लांट बोर्ड यानी एमएमपीबी की टीम ने औषधि पौधों के सामान्य उपयोग के बारे में बच्चों के बीच ज्ञान का प्रसार करने के लिए टिंकल प्र... पत्रिका के साथ मिलकर यह कॉमिक पुस्तिका तैयार की है औषधीय पौधे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और के प्रबंधन के लिए की मुख्य दवाएं प्रणाली के प्राचीन साहित्य से आठ हजार पांच सौ से अधिक औषधीय पौधों का वर्णन किया गया है क्योंकि आयुष प्रणाली यानी आयुर्वेद यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक में प्रोत्साहक निवारक और उपचारात्मक संभावनाएं हैं इसलिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले औषधीय पौधों जैसे एलो तुलसी आवला गिलोय नीम अश्वगंधा के बारे में जागरूकता फैलाना आवश्यक है युवा पहल, अन्य देशों में भी लगातार स्वीकृति मिल रही है यह प्रणालियां मुख्य रूप से पौधों पर आधारित है और दैनिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए घर घरेलू उपचार के रूप में उपयोग की जाती है इसलिए लोगों में इनके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल पर बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपनी तरह की पहली कॉमिक बुकलेट लाने के लिए मैं एन की टीम और अमर चित्रकथा के प्रयासों की सराहना करती हूं। मुझे विश्वास है कि टिंकल पत्रिका हमारे बच्चों और उनके परिवारों को के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी यह प्रयास माननीय प्रधानमंत्री के स्वस्थ भारत के सपने को भी पूरा करने में अपना योगदान देगा डॉक्टर प्रोफेसर तनुजा मनोज नेशरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रोफेसर आयुष्मान लेखक तुषार अभिचंदानी, चित्रांकन अभिजीत किनी, लेआउट प्राची सेट. संपादन क्रिस्टोफर बारेटे और कुरिया साजू वैसन हिंदी विदूषक इंकल अमर चित्रकथा इंडेक्स क्रमांक एक शीर्षक नया पड़ोसी पेज तीन एलोवेरा ग्वारपाटा ठंडक पहुंचाने वाली जड़ी बूटी तीसरा तुलसी खास उपचार चौथा आवला बेमिशाल औषधि पांचवा रोग क्षमता बढ़ाने वाला, छठवा नीम विषहरण की जड़ी बूटी ऊर्जा वा बढ़ाने वाली जड़ी, जड़ी बूटी और ब्राह्मी दिमाग का टॉनिक पहला नया पड़ोसी स्वागत सोसाइटी में अभी एक नए किरा किराएदार आए हैं उनके ट्रक में न के बराबर फर्नीचर है अपने घर में ऐसी चीजें भला कौन रखता होगा उसमें सिर्फ पौधे पोध, ही है क्षु आक्षु आक्षु आक्षु आक्षु आक्षु आक्षु आक्षु, आक्षु, आक्षु। वास्तु तुम ठीक तो हो उसे क्या हुआ लगता है उसे एलर्जी है क्या फिक्र न करो वो ठीक हो जाएगा पर आप हैं कौन मैं तुम्हारा नया पड़ोसी हूं और मैं उसको ठीक करने के लिए दवाई जानता हूं जल्दी ही ठोक ठोक इसे एक में पी लो तुम ठीक हो जाओगे अरे यह क्या है एक सरल आयुर्वेदिक नुस्ख नुस्खा अरे मेरी चीखें बंद हो गई उसमें क्या था वो नुस्खा आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार तुलसी और वास्का के पत्तों का बना था कमाल आयुर्वेदिक दवाई इतनी असरदार हो सकती है क्या आप हमें उसके बारे में और सिखा सकते हैं जरूर तुम लोग मेरी लैब में यानी मेरे घर में मेरे घर पर कुछ दिनों बाद आना पर आयुष्मान जी आप आयुर्वेद के बारे में इतना कैसे जानते हैं क्योंकि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और शोध करता हूँ तुम लोग मुझे प्रोफेसर आयुष्मान बुला सकते हो कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर कैसे बन सकता है डॉक्टर की पढ़ाई जैसे ही तुम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेद की पढ़ाई भी कर सकते हो आयुर्वेद दुनिया की चिकित्सा पद्धतियों में सबसे पुरानी है आयुर्वेद आयुर् और वेद यानी ज्ञान शब्दों को मिलकर बना है सरल शब्दों में उसका अर्थ है जीवन का विज्ञान अध्याय दो एलोवेरा यानी ग्वारा ठंडक पहुंचाने वाली जड़ी बूटी सोचता हूं मिश्रण शायद अधिक प्रभावशाली साबित हो प्रोफेसर आयुष्मान को अपना दिन कुछ प्रयोगों से शुरू करना पसंद था घंटी टिंग, टों प्रयोगों के बीच में न जाने कौन मेरे कमरे में बाधा डालने आया है हेलो तुम यहाँ क्यों आए हो प्रोफेसर आप मैं आपसे आयुर्वेद सीखने आए हैं प्रोफेसर मैं जैन हूँ मैगी की माँ बच्चे आपके जादुई आयुर्वेद दिक नुस्खे की चर्चा करते नहीं थकते इसलिए कुछ माँ बाप भी बच्चों के साथ आए हैं आप अंदर आए आपका स्वागत है आपके आयुर्वेद में रुचि देख मुझे खुशी हुई आज मैं आपको उसके बुनियादी सिद्धांतों से परिचित कराऊंगा आयुर्वेद में दोष का मतलब मनुष्य के शरीर की जैविक ऊर्जा से होता है आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के तीन दोष होते हैं वात, और कफ। ये हरे, हरे व्यक्ति के शरीर और मन का नियंत्रण करते हैं इथर और वायु वात अग्नि पृथ्वी और जल पित्त और कफ इथर वायु अग्नि पृथ्वी जल पित्त इंसान में होते हैं सेहतमंद जी सकता है में कुछ दोस दूसरे दोषों पर हावी होने लगते हैं और उससे एक, एक असंतुलन की स्थिति पैदा होती है आयुर्वेदिक विज्ञान प्रत्येक रोग को इन दोषों के नजरे से ही देखता है रोग का निदान दोषो के असंतुलन से ही होता है और आगे जरा रुको निशा कहाँ आए अरे क्रैश टक्कर निशा तुम ठीक तो हो मुझे माफ करे अरे निशा तुम हमेशा इतनी शैतानी क्यों करती हो मुझे अपना हाथ दिखाओ माफ करे मैंने जब यह उप, सब उपकरण देखे तो मेरा मन उन्हें छूने को करा पर परख नली गर्म थी और उसके तरल से मेरा हाथ जल गया फिक्र मत करो चुटकी में ठीक हो जाएगी उसके उपचार में आयुर्वेदिक का जादू काम आएगा उससे तुम्हारी त्वचा को तुरंत ठंडक और आराम महसूस होगा अरेवा मुझे वाकई में चैन मिल रहा है वो पारदर्शी क्रीम क्या है वैसे इसका नाम सिर्फ सिर्फ एलोवेरा है पर मैं इसे जादुई पौधा बुलाता हूँ हमें उसके बारे में बताएं एलोवेरा का बहुमुखी पौधा ठंडक पहुँचाने के गुड़ों के लिए मशहूर है वो त्वचा को निरोग और चमकीला बनाता है वो अपचन ठीक करता है और उससे रक्त संचार बेहतर होता है इस पौधे के अनेकों लाभ हैं अरेवा हम सभी लोग अब तुरंत अपने अपने घरों में एलोवेरा खरीद कर लाएंगे आपको एलोवेरा खरीदने की जरूरत नहीं है आप उसे खुद ही उगा सकती हैं मैंने शायद आपके शोध में विघ्न डाला हो पर अंत में हमने आयुर्वेद का एक सबक जरूर सीखा ठीक लेकिन हमें इस तरह की चोटों से बचना चाहिए हर पार्ट में प्रैक्टिकल करना जरूरी नहीं है हा हा हा अध्याय तीन तुलसी परम उपचार मैं सोच रहा हूं कि क्या सेरम ए और सेरम बी के साथ मिलाने को साथ मिलाने से समस्या हल हो जाएगी अरे यह क्या फटा माफ़ करें प्रोफेसर हम अगले हफ्ते के टूर्नामेंट की प्रैक्टिस कर रहे थे थोड़ा सावधानी बरतो हम सावधानी बरतेंगे पर कभी कभी मैगी को अपनी ही ताकत का कोई अंदाजा नहीं होता है माफ़ करें प्रोफेसर मैंने बल्ला कुछ ज़्यादा ही तेज घुमा दिया ठीक है पर तुम इस टीम की मास्टर ब्लास्टर लगती हो पर आज मेरी तकदीर ने साथ दिया प्रोफेसर वो थोड़ा, थोड़ा शरमा रही है पर वो हमारी स्टार प्लेयर है उसके बिना हमारे जीतने का चांस न के बराबर होगा अच्छा अब मजाक बंद करो खांसी लगता है तुम्हें खासी होने वाली है मैगी जरा सावधार रहना वो कुछ नहीं है प्रोफेसर मैं ठीक हूं दो दिन बाद अरे आज बड़ी शांति है आज सारे बच्चों को भला क्या हो गया है बच्चों आज तुम टूर्नामेंट की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो प्रोफेसर उसका अब कोई फायदा नहीं है मैगी बीमार है और उसके बिना हम जीत नहीं पाएंगे मुझे ऐसा नहीं लगता सर हमारी टीम अच्छी है पर मैगी से हमारी टीम अव्वल बन जाती है मुझे बच्चों की बातें सुनकर दुख हुआ पर वो ठीक हो जाएंगे मुझे मैगी को जाकर देखना चाहिए टिंग टोंग घंटी हेलो प्रोफेसर साहेब हेलो जैन माफ़ करें मैं मैगी की तबीयत के बारे में पूछने आया था आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मैंने उसे कुछ दवाइयाँ दी हैं पर लगता है उसे ठीक होने में कुछ और दिन लगेंगे बेचारी प्रोफेसर मैं कितनी बुद्धू हूँ मुझे आपकी सलाह को अनदेखा नहीं करना चाहिए था अब मैं टूर्नामेंट नहीं खेल पाऊंगी फिक्र मत करो मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में कई टूर्नामेंट खेलोगी पर मेरी इस टूर्नामेंट का पर मेरा इस टूर्नामेंट को खेलने का बहुत मन था क्या आयुर्वेद का कोई जादू मेरी मदद कर सकता है शायद मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक सटीक समाधान है शायद इससे काम बन जाए यह किसके पत्ते हैं जैन या तुलसी के पत्ते हैं उनमें कुछ शहद मिलाने से एक प्राकृतिक खांसी का सिरप बन जाता है इसको पियो मैगी फिर हो सकता है कि तुम टूर्नामेंट खेलने लायक बन जाओ ठीक है पर यह दवा कड़वी तो नहीं होगी फिक्र मत करो मैगी तभी तो हमने उसमें शहद डाला है उसे दिन में कई बार बीस मिलीमीटर mm तुलसी की चाय पीने को दे साथ में उसे जमकर सोने दे जरूर प्रोफेसर एक हफ्ते बाद घंटी टिंग टोंग हम जीत गए अब हम क्रिकेट चैंपियन हैं प्रोफेसर काश आपने मैगी का खेल देखा होता उसने डबल सेंचुरी ठोकी दूसरी टीम के पास उसकी शानदार बैटिंग का कोई जवाब नहीं था यह सब आपके कारण ही वो संभव हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप मुझे धन्यवाद न दें पर रूप से तुलसी खाएं क्या इतना काफी होगा हाँ हाँ हा। अध्याय अध्यायचार औला बेमिसाल औषधि शोध कार्य से छुट्टी मिलने के बाद आयुष्मान को कुछ राहत मिली अब वो स्वागत सोसाइटी के बच्चों की वार्षिक क्विज़ क्विज़ देख सक, देख सकते थे अब अगला प्रश्न ऑस्ट्रेलिया आौस्टेल, की राजधानी क्या है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी का नाम क्या था हॉटमेल रचने वाले भारतीय टेकी का नाम बताओ उफ उफ भारत के राष्ट्रीय गान को किसने रचा इकबाल की तबीयत ठीक नहीं लगती उसका चेहरा लाल हो गया है उसे रुककर आराम करना चाहिए वो सही उत्तर था टीम एंड्रोमेडा ने सेमीफाइनल जीता है वो अब आज की फाइनल क्विज़ में भाग ले पाएंगे ये भगवान मुझे इतनी इतना अपचन और जी मिचलाना पहले कभी नहीं हुआ अं फाइनल क्विज़ के समय वो दोबारा न हो हेलो इकबाल आशा है तुम ठीक ठाक हो प्रोफेसर लगता है मुझे अपने पेट के अपचन के लिए कुछ दवाइयाँ लेनी होगी दवाइयाँ लेने से पहले मुझे यह बताओ कि वो परेशानी तुम्हें कितनी बार हुई है हाल के दिनों में वो हफ्ते में कुछ बार हुई है अच्छा क्या तुम जंक फूड खाते हो हाँ यह सच है स्वादिष्ट खाने को मैं कैसे मना कर सकता हूँ फिक्र मत करो सभी लोग गलती करते हैं तो मैं एक आयुर्वेदिक दवा सुझाता हूँ जी प्रोफेसर जरूर बताएं क्योंकि तुम अभी जल्दी में हो इसलिए हम आंवले का रस बनाएंगे पर तुम आंवलों को छोटे टुकड़ों में काट कर उन पर नमक छिड़क कर उन्हें धूप में सुखा भी सकते हो जब तकलीफ हो तब तुम सूखा सूखा औंवला खा सकते हो उससे तुम्हें तुरंत आराम मिलेगा वो सरल लगता है काश वो उपचार काम करे यकीन करो वो जरूर काम करेगा पर ध्यान से उसे रोजाना लेना मैं जरूर लूंगा साथ में जंक फूड खाना बंद करना अरे बाप रे ये तो बहुत खट्टा है पाँच मिनट बाद सिर्फ पाँच मिनट में ही मुझे बेहतर लग रहा है यह आंवले का जादू है अब क्विज के लिए जाओ लोग जल्दी आना शुरू कर देंगे एक छोटे आंवले के टुकड़े से मुझे अपचन से इतनी जल्दी आराम कैसे मिला चुटकी भर आंवले का पाउडर मस्तिष्क हृदय फेफड़ों और जिगर के लिए भी बहुत अच्छा होता है रसायन गुड़ों के कारण आंवला आंखों के लिए भी अच्छा होता है रसायन का मतलब उन अभ्यासों और मिश्रणों से है जो दीर्घाऊ दीर्घायु के लिए लोग लेते हैं अच्छा आप सिर्फ आखिरी दो प्रश्न ही बचे हैं दोनों टीमों के बराबर अंक है इसलिए अब उनमें से कोई भी टीम जीत सकती है लगता है अब उसकी तबीयत ठीक हो गई है शुक्र है उसकी तबीयत ठीक हो गई उसके बिना वक्त भी फीकी पड़ जाती वो उत्तर बिल्कुल सही है उसके साथ ही टीम एंड्रोमेडा फाइनल राउंड जीती बधाई आपका बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आपने मेरी जान बचाई मुझे खुशी है कि सब कुछ ठीक ठाक हुआ प्रोफेसर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं आपको स्वादिष्ट चाट खिला सकता हूं एक बार तुम कभी नहीं सुधरोगे क्या तुम फिर से बीमार पड़ना चाहते हो आप फिक्र न करें प्रोफेसर अब मुझमें आवले की ताकत है अध्याय पांच गिलोय रोग क्षमता बढ़ाने वाला मेरे बच्चे मुझे समझ नहीं आता कि यह बार बार क्यों होता है माओ कब बंद होगा फिक्र मत करो इस बार हम नए डॉक्टर के पास जाएंगे हेलो प्रोफेसर मैं थोड़ा व्यस्त थी मेरा बेटा राहुल बार बार बीमार पड़ रहा है आप फिक्र न करें मालती बच्चों को कुछ बीमारियां बार बार होती हैं मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है देखता हूं मामला क्या है वो हर दूसरे हफ्ते बीमार पड़ जाता है मुझे चार पाँच बार उसे स्कूल से जल्दी लाना पड़ा है फिर अच्छे आराम और भोजन के बावजूद उसे ठीक होने में काफ़ी समय लगता है हम कई डॉक्टरों के पास गए अंत में वो ठीक हो जाता है पर तुरंत फिर से बीमार पड़ जाता है राहुल मुझे तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है अब मैं ठीक हूँ पर मुझे उन कड़वी दवाइयों से अब छिड़ हो गई है मेरे बच्चे काज तुम्हें वो दवाई दवाएँ नहीं लेनी पड़ती मालती आप कुछ देर आराम करें देखता हूँ कि मैं क्या कुछ मदद कर सकता हूँ अच्छा बेटा आप तो मुझे अपनी समस्या के बारे में बताओ सच में मुझे खुद पता नहीं पर पिछले कुछ महीने मेरे लिए बहुत खराब रहे हैं मेरे सारे मेडिकल टेस्ट खून की जाँच लगभग नॉर्मल निकले हैं यह आश्चर्य की बात है राहुल को क्या बीमारी हो सकती है ठो कहीं उसे वो रोक तो नहीं उसके अलावा और क्या हो सकता है मुझे वही सबसे ठीक लगता है राहुल क्या मौसम में बदलाव से तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है हाँ जब तुम बीमार ना हो तो क्या तुम खुद को थका और कमज़ोर महसूस करते हो हाँ क्या बाहर खाने के बाद तुम अक्सर बीमार पड़ते हो हाँ अब मुझे तुम्हारी समस्या का पता चल गया है अपनी माँ को बुलाओ राहुल क्या हुआ प्रोफेसर सब कुछ ठीक तो है मुझे आपकी समस्या समझ में आई है मेरी समस्या मतलब राहुल की समस्या मालती राहुल को रोगों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी बहुत कम है अक्सर जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं तब उनकी दिनचर्या बदलती है उनकी रोग क्षमता घट जाती है राहुल के वही लक्षण हैं रोग क्षमता घटने घटने के लक्षण जल्दी बीमार पड़ना मौसम के बदलने से बीमार पड़ना हर समय कमज़ोर महसूस करना अक्सर पेट की शिकायत होना मैंने ऐसा नहीं सोचा था पर हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं मेरे पास बढ़िया नुस्खा है गिलोय का स्वागत करो गिलोय उससे रोग क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी आपको बस एक चम्मच शहद में गिलोय का रस मिलाकर उसे पिलाना होगा आपको जल्दी उसका अंतर पता चलेगा कुछ हफ्तों बाद प्रोफेसर आप तो बिल्कुल जादूगर निकले राहुल की रोग क्षमता अब काफ़ी बढ़ गई है मैंने उससे इतना स्वस्थ सक्रिय और खुश पहले कभी नहीं देखा यह सुनकर मैं बहुत खुश हूँ वो अब कभी स्कूल से छुट्टी नहीं लेता है और क्लास में भी बहुत सक्रिय रहता है आजकल मैं हर एक को गिलोय लेने की सलाह ही देती हूँ मुझे खुशी है कि यह उपचार काम आया यह बढ़िया दवाई है पर क्या आप अगली बार कुछ कम कड़ी दवा बता सकते हैं पर क्या अध्यक्ष नीम विशरण की जड़ी बूटी वैसे सभी बच्चे अपने जाड़ों की छुट्टियों का मजा ले रहे थे पर कुछ विचारों में भी खोए हुए थे अरे शाहिद तुम इतने उदास क्यों हो तुम अपने बाकी दोस्तों के साथ खेल क्यों नहीं रहे हो कोई खास बात नहीं है प्रोफेसर पर पिछले कुछ हफ्तों से मुझे खुद में ऊर्जा की कमी की कमी महसूस हो रही है और मेरे चेहरे पर फुलसियाँ हो गई हैं मुझे पता नहीं यह क्यों हुआ है मुझमें बहुत कम ऊर्जा है और मुझे क्लास में भी नींद आती रहती है मैं बहुत जल्दी थक जाता हूं मैं डॉक्टर के पास गया था सभी टेस्ट नॉर्मल निकले कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे क्या हुआ है फिक्र न करो शाहिद तुम्हारी समस्या मुझे समझ में आ रही है यह सब तुम्हारे दोषों के अंत के कारण हुआ है ऐसा कभी कभी हमारे भोजन के कारण भी होता है अक्सर ऐसा पर्याप्त नींद न होने के कारण भी होता है इन दोषों को ठीक करने के लिए हमें आयुर्वेद की मदद लेनी होगी तुम उससे वादा करोगे तुम जंक फूड खाना बंद करोगे और पर्याप्त नींद सोओगे मैं खुद की तबीयत ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगा प्रोफेसर चलो तुम्हारी दवा दवाई तैयार करते हैं मेरे पास तुम्हारे रोग की एक अचूक दवा है और नीम उसका मुख्य घटक है आयुर्वेद में नीम की बहुमुखी प्रतिभा वाला पौधा नीम को बहुमुखी प्रतिभा वाला पौधा माना जाता है वो रक्त और फेफड़े साफ करता है पाचन शक्ति बढ़ाता है त्वचा तो को चिकना बनाता है और कई रोगों का नाश करता है आज मैं तुम्हारे लिए नीम की चाय बनाऊँगा नीम तुम्हारे शरीर की सफाई करेगा और रोग के लक्षणों को दूर करेगा पर क्या नीम बहुत कड़वी नहीं होती फिक्र मत करो मैं उसमें शहद नींबू का रस और इलायची भी मिलाऊंगा कुछ ही मिनटों में वो तैयार हो जाएगा शहद और नींबू के साथ भी वो बहुत बड़ी भी वो बहुत कड़वी है अरे शाहिद वो इतना बुरा नहीं है तुम उसे पीते रहो आधे घंटे बाद नीम लेने से लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं और फिर वे दोबारा कभी नीम नहीं लेते हैं हाँ देखो तुम फिर मजाक करने लगे शाहिद इसका मतलब नीम काम कर रहा है देखो तबीयत ठीक होने तक तुम दिन में दो बार उसे जरूर लेना धन्यवाद प्रोफेसर मेरा शरीर जल्द ही ठीक हो जाएगा फिर मुझे लंबे समय तक नीम नहीं लेनी पड़ेगी अगले दिन फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा तमाम अटकले लगाने के बाद भी आप कुछ नीम की चाय क्यों नहीं पीते मैंने तुमसे कहा था कि नीम जरूर काम करेगा प्रोफेसर आपने ठीक ही कहा था मुझे पहले से बेहतर लग रहा है वही तो नीम की ताकत है काश मैं नीम से अपने गणित के होमवर्क को समय पर पूरा कर पाता कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आयुर्वेद भी हल नहीं कर सकता हा हा हा। अध्याय अश्वगंधा ऊर्जा बढ़ाने वाली जड़ी-बूटी। स्वागत सोसाय की वार्षिक खेल प्रतियोगिता की तैयारी तेजी से चल रही थी इस साल हमारे छोटे चैंपियन रिले रेस जीतने का सपना संजो रहे हैं वे अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए रोजाना प्रैक्टिस करते हैं धत तेरी की पिछले साल के विजेताओं से हम अभी भी पांच सेकेंड पीछे हैं पर हम नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं हम भला और क्या कर सकते हैं मुझे नहीं पता हम उससे तेज हमसे उससे तेज दौड़ा भी नहीं जाता है वे चारों एकदम चुप हैं पता नहीं उन्हें क्या हो गया है बच्चों बताओ क्या हुआ हम आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं प्रोफेसर लेकिन हम लोग काफी निराश हैं कुछ नहीं मुझे बताओ कि क्या बात है हम लोग वार्षिक खेल प्रतियोगिता की रिले रेस के लिए बहुत मेहनत से प्रैक्टिस कर रहे हैं पर हम बहुत कोशिश के बाद भी बेहतर नहीं कर पा रहे हैं अच्छा क्या तुम सब लोग ठीक तरह से खा पी रहे हो हाँ हम कोई जंक फूड नहीं खाते हम सिर्फ स्वस्थ खाना और पानी ही पीते हैं शायद मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल हो अश्वगंधा बच्चों क्या तुमने अश्वगंधा का नाम सुना है हाँ, बिल्कुल नहीं क्या वो भी कोई जादुई, जादुई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है हाँ बिल्कुल अश्वगंधा एक प्राकृतिक ऊर्जा बढ़ाने वाली जड़ी बूटी है उससे मांसपेशिया मजबूत होती है और ऊर्जा बढ़ती है तुम चारों बच्चों को प्रतियोगिता वाले दिन तक उसे रोजाना पीना चाहिए क्या उसे हम रेस जीत पाएंगे वो हमें जल्दी पता चल जाएगा ठीक है बच्चों अगर तुम चाहो तो उसमें कुछ दूध भी मिला सकते हो अश्वगंधा की संभावनाओं से उत्साहित होकर बच्चे दोबारा से जमकर प्रैक्टिस करने लगे अंत में प्रतियोगिता का दिन आया ऑन योर मार्क्स रिले रेस शुरू हुई मैगी ने तेज शुरुआत की रिले टीम ने जल्द बढ़त हासिल कर ली दूसरे चरण में उनकी स्थिति और मजबूत हुई बस अब आखिरी चरण ही बचा था और टीम ने निर्णायक बढ़त हासिल की और पिछले साल के विजेता विशाल ने राहुल से आगे निकलने की भरसक कोशिश की। विशाल की चुनौती के बावजूद राहुल ने बढ़त मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आपके बिना हम कभी नहीं जीतते इसके लिए अश्वगंधा को धन्यवाद दो मुझे नहीं हा हा हा यह अश्वगंधा के लिए बहुत अच्छा इश्तेहार होगा अध्याय आठ ब्राह्मी दिमाग का टॉनिक मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं मैं खुद को फोकस नहीं कर पा रहा हूं और अभी इतनी सारी पढ़ाई बाकी है मैंने पूरे कोर्स का रिवीजन किया है पर मैं बीच बीच में उसे भूल जाता हूं मैं घंटों पढ़ाई करता हूं पर इस साल सिलेबस बहुत ही कठिन है हेलो प्रोफेसर आप कैसे हैं मैं ठीक हूं मैं कि तुम कैसी हो तुम कुछ चिंतित लग रही हो कुछ खास नहीं पर हम लोग अपनी फाइनल परीक्षा को लेकर जरूर चिंतित हैं बोर्ड ने इस बार सिलेबस बदल दिया है और हमें उस समझ में नहीं आ रहा है यह अच्छा नहीं है क्या तुम ठीक से तैयारी कर रहे हो मैंने जो कुछ पढ़ा है मैं उसका शाम को रिवीजन करती हूँ पर बाद में उसे फिर से भूल जाती हूँ इस बार के सैम्पल पेपर के प्रश्न कुछ ज़्यादा ही कठिन है मैं उनमें से आधों को भी सही उत् आधों का भी सही उत्तर नहीं जानती हूँ क्योंकि कोर्स इतना विशाल है मैं उसमें से कौन से चैप्टर पढ़ूँ और कौन से छोड़ूँ मुझसे अब वो संभल नहीं रहा है यह बात ठीक नहीं है पर क्योंकि तुम सभी लोग होशियार हो इसलिए तुम जल्द समझ जाओगे पर हमने अपनी सब कोशिश की है हमसे कुछ बन नहीं रहा है लगता है इस साल हम सभी के बहुत ख़राब नंबर आएंगे मुझे यह सोचकर डर लग रहा है कि माता पिता हमारे रिपोर्ट कार्ड देखकर क्या कहेंगे इतना परेशान मत हो तुम्हारी समस्या का कोई हल जरूर मिलेगा पर वो कैसे होगा प्रोफेसर आयुर्वेदिक दवाओं का जादू भी शायद इसमें कुछ मदद नहीं कर पाए शायद आयुर्वेद मदद कर सके तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है हमें बताएं इससे पहले कि मैं तुम्हें उपचार बताऊँ मैं तुम लोगों को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ प्रोफेसर हमें जिससे फायदा होगा वो सब कुछ हम जरूर करेंगे जब कभी तुम तनाव और उलझन में हो तब सबसे पहले तुम हल्के हल्के गहरी सांसें लो और उन पर अपना ध्यान केंद्रित करो इससे तुम्हें शांत रहने में मदद मिलेगी चाहे कितनी भी पढ़ाई करनी हो पर पर हमेशा पर्याप्त नींद छो अगर तुम्हें कोई विशेष विषय विशे कठिन लगे तो घबराओ मत उस पाठ को दोबारा ध्यान से पढ़ो और उसे पढ़ने में जल्दीबाजी मत करो और अंत में रहस्यमय बूटी ब्राह्मी जो एक प्राकृतिक दिमाग का टॉनिक है उससे तनाव कम होगा याददाश्त बढ़ेगी तुम्हारा दिमाग साफ रहेगा और फोकस बढ़ेगा इस पर तुम अपनी मंजिल पार कर पाओगे ब्राह्मी पाउडर इसका आधा चम्मच दूध में मिलाकर दिन में दो बार पीना तुम्हें जल्दी इसका प्रभाव नजर आएगा जैसे जैसे परीक्षा पास आई वैसे वैसे बच्चों ने ब्राह्मी के प्रभाव को महसूस किया प्रोफेसर की सलाह काम कर रही है प्रोफेसर हम आपको तलाश कर रहे थे पर मैं तो यही पर था बोलो क्या बात है बच्चों ने बताया कि आपने परीक्षा की तैयारी में उनकी कैसे मदद की आपकी सलाह ने गजब का काम किया बच्चों ने परीक्षा में बहुत अच्छा किया हम धन्यवाद देने के लिए यह लड्डू लाए हैं लड्डू क्यों लाए मुझे खुशी है कि बच्चों ने अच्छा किया पर हमें आपको धन्यवाद देना ही था प्रोफेसर आपके कारण ही वो संभव हुआ जैसा मैं हमेशा कहता हूँ आप आयुर्वेद को धन्यवाद दें हम आयुर्वेद का शुक्रिया अदा करना कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि ब्राह्मी यह सुनिश्चित करेगी कि हम कभी भी कुछ नहीं भूलें हाँ हाँ हाँ टिंकल प्रोफेसर आयुष्मान स्वागत सोसाइटी के बच्चे अपने नए पड़ोसी से मिलने को इच्छुक हैं नए पड़ोसी फर्नीचर की बजाय अपने साथ तमाम गमले और पौधे लाए हैं कुछ छानबीन करने के बाद बच्चे अपने नए पड़ोसी प्रोफेसर आयुष्मान से मिले और उन्होंने बच्चों का आयुर्वेद की अनूठी दुनिया से परिचय कराया आयुष मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहित इस कॉमिक में आप आयुर्वेद के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में जानेंगे आप चंद साधारण जड़ी बूटियों का उपयोग करके एक बेहतर और स्वस्थ जीवन शैली भी अपना पाएंगे नॉट फर्स्ट है